एक तो है ना उपाय कर लिया विवेक वैराग्य हो गया अब इसकी मात्रा बढ़ा रहा है जल्दी जल्दी करता है एक तो ये हो गया दूसरा है कि उसी चीज़ को जल्दी जल्दी नहीं करके भूल चीज़ तो रखेगा उसको साथ में एक बार बैरागी कर लिया उस वैराग्य को अब ईश्वर पर निधान से बढ़ाना चाहेगा तो उसमें भी वही चीज़ मिल जाएगी इसको असनतम हो जाएगा शीघ्रतम हो जाएगा एक अभी ये हो सकता है कि ईश्वर को छोड़ करके उस सामान्य रूप से लेना पड़ेगा लेकिन विवेक की मात्रा मान लो बढ़ाता है एक में जैसे अभ्यास करते हैं तो एक में हुआ ईश्वर को तो है रखा हुआ सामान्य रूप से पर वैराग की मात्रा को अधिक बढ़ाते हैं चिंतन से एक स्थिति ये हो गई दूसरे में है बैरागी को ले लिया लेकिन प्रणिधान की मात्रा अधिक बढ़ाया विवेक के विषय में बहुत अधिक नहीं चिंतन करके एक बार मान लिया हाँ इसमें हमने छोड़ दिया इसको दो हाँ यानी कि अब है हमको की मिठाई नहीं खानी है कर ली प्रतिज्ञा तो इसके बाद है वो ईश्वर के पीछे लग गया कि अब मुझे मत खाने को वो करो मुझे शक्ति दो बल दो मैं दोबारा नहीं खाऊँ इसको एक तो ये होगी स्थिति ये प्रणिधान वाला हो गया दूसरे में हो गया ये ईश्वर मैं करता हूँ अब मिठाई नहीं खाऊंगा एक हो गया अब हो गया कि नहीं खाना है नहीं खाना है, नहीं खाना है नहीं खाना है, नहीं खाना है दो अलग अलग हो गए ना प्रयास की, की विधि में भेद हो गया एक में समान रूप से यानी छूटेगा किसी में कोई नहीं <laughs> दोनों दोनों के साथ ही चलना है प्रणिधान के साथ भी विवेक वैराय रहेगा उसके बिना नहीं होगा पर इतना है कि वो एक बार में कर लिया संकल्प अब उसको ईश्वर की सहायता मांग रहा है जल्दी जल्दी उसमें दूसरे में है ईश्वर की सहायता एक बार मांग ली उसके सामने अब ये इसको बार बार कर रहा है नहीं खाना नहीं खाना नहीं ये हाँ ये बैराग का अभ्यास बढ़ गया ने हाँ प्रधानता में भेद है तो इसमें।, इसमें भी जल्दी होगा इसमें भी जल्दी होगा उसमें ज़्यादा होगा बढ़िया होगा वो क्योंकि दूसरे विषय में फिर ईश्वर का तो करना ही पड़ेगा और यहाँ है कि ईश्वर पहले से कर लिया वो विषय भी हो जाएगा और ईश्वर भी हो जाएगा आगे कम करना पड़ेगा ईश्वर के लिए पर एक बार लेना ही पड़ेगा आत्मा को छोड़ के नहीं चल तो लिए अगर प्रेस करते। हाँ हाँ मतलब एक है यहीं से रोजड़ से पहले जीप पकड़ा और रकयाल चला वहाँ चला गया तो फिर उतर गया फिर दूसरा ऑटो लिया वहाँ से गया फिर दहेगाव से दूसरी बस पकड़ी फिर और नरोड़ा चला गया और एक बार यहीं से सीधे एक्सप्रेस पकड़ लिया सीधे तो को पकड़ लिया हाँ हाँ लेकिन आत्मा को विषय तो रखना पड़ेगा जब हाँ विषय बनाएंगे बना के ईश्वर से अब प्रार्थना अधिक करें, करेंगे तो भी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा एक में है कि ईश्वर को ले लिया है ठीक है या तो कर उपासना तो करते ही हैं लेकिन हम पहले आत्मा के बारे में ज़्यादा करेंगे प्रयास तो उसमें अभ्यास करेंगे उसमें चिंतन करेंगे उपासना की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे अभी हाँ इसमें ज़्यादा बढ़ा देंगे तो दोनों प्रकार हो गई है इसमें बुद्धि का वो होता है यानी इसमें ज्यादा बुद्धि लगती है छोड़ के जो करते हैं तो इसमें जल्दी करते हैं अधिक बुद्धि मतलब लगती है इसमें ईश्वर इस वाले में कम लगती है और दूसरे की अधिक संस्कार जब रहेंगे तो ईश्वर में दिन रात वो लगा रहेगा तो उसमें खतरा होता है इसकी उपेक्षा कर देते हैं इसको साथ नहीं लेते हैं फिर आत्मा को शरीर को हाँ मतलब ईश्वर परिणिधान से जब स्थिति ठीक बनेगी तो एक बार विशेष इसको लेते ही वो दिख जाएगा कि ऐसा है हाँ जल्दी उद्भुत हो जाएगा उसमें नहीं, आत्मा का जो ज्ञान होता है ना इसी का है ना तथा प्रत्येक चेतना दिन आएगा अभी ईश्वर परिधान से ही ईश्वर के स्वरूप का बोध होता है और अपने का भी होता है तो अपना नितान छोड़ के नहीं होगा फिर क्योंकि बुद्धि का जो भी विषय बनाते हैं ना उसी में ज्ञान खुलता है विषय नहीं बनाए तो ज्ञान नहीं खुलेगा उसमें हाँ बनाना।, बनाना ही पड़ेगा एक जल्दी होगा बस शीघ्रता और विलंब में है अंतर तो अब ये कह रहे हैं कि इस उपाय से शीघ्र होता है तो अब ये बीच में कहा से कौन घुस गया है आवर्तितता आवर्तित मतलब है अनुकूल होया हुआ आवर्जित आवर्तित दोनों चलते हैं ये इसमें आवर्तित हो गया अपने जैसा कर लिया उसको और आवर्जित हो गया सबूर सी छोड़ के उसमें लग गया, में है गया। नहीं तो ये पाठांतर विशेषा भक्ति है विशेषता है भक्ति क्ति वो तो उसकी अशुद्धि हो गई शब्द मैं भक्ति रहा था तो मिल भक्ति भक्ति तो है भक्ति तो है, नहीं है भिक्ति शब्द होता ही नहीं है भक्ति शब्द होता है भीति तो होता है भक्ति नहीं होता है आ, भेती शब्द होता है भेती नहीं होता है भक्ति तो विशेष हो गया ये हाँ अथ प्रधान पुरुष से व्यतिरिक्त कोरो नामा थी तो अब ये कह रहा है कि हमने सांख्य में तो यही पढ़ा था कि पुरुष और प्रकृति दो ही पदार्थ होते हैं ये तीसरा कहाँ से तूने फंसा दिया कहा से आ गया अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्तता प्रधान माने प्रकृति और पुरुष वो पुरुष हो गया तो प्रधान और पुरुष से व्यतिरिक्तता अतिरिक्त हाँ उससे जो अतिरिक्त है को अयम ईश्वर ईश्वरी ये कौन है पुरुष तो हम जानते हैं कि पुरुष होता है और प्रकृति होती है लेकिन ईश्वर तो क्या होता है ये ये कौन आ गया कहाँ से हाँ यानी अब तक तो काम ऐसे ही चल रहा था ना विवेक कर लो प्रकृति पुरुष का विवेक करो हो जाएगी समाधि और सारे काम हो जाएंगे उसके लिए कहा गया ईश्वर ये ये कहाँ से हुआ ये तो नहीं होना चाहिए था ईश्वर है हाँ वो फिर खंडन करके बंडन किया है वो नेश्वरा सिद्धे की जो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण किया गया उसमें इंद्रिया शनिकर्षोत्पन्नम जाना मैंने जैसे किया हुआ है या आपने जैसे अभी पीछे पढ़ा कि इंद्रिय प्रणाली कया चित्त से पाई वस्तु परागात सामान्य विशेषात्मो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रदाना तो इंद्रिय शनिकृष्ट वस्तु चाहिए फिर वो उपराग जो होगा तो इसमें ईश्वर कैसे ईश्वर का, का प्रत्यक्ष कैसे होगा प्रत्यक्ष प्रमाण ही वो होता है जिसमें चित्त का बाह्य वस्तु के साथ अपराध होगा उपराग होना चाहिए लेकिन बाहर चित्त से ईश्वर का कहीं होगा ही नहीं उपराग तो प्रत्यक्ष लक्षण कैसे घटेगा ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है कैसे कहेंगे अब तो और इस प्रत्यक्ष को मानो तो ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होगा नहीं होगा तो उसकी सिद्धि नहीं होती है बिना प्रत्यक्ष के ऐसे करके वहाँ प्रत्यक्ष लक्षण के प्रसंग में ईश्वर की सिद्धि निषेध किया तो उसने फिर बाद में कहा इद्री से ईश्वर सिद्धि सिद्धा यानी इस प्रकार का नहीं होता है वो यह तत्सम्बन्ध सिद्धम्म जो आत्मा और विषय के संबंध से सिद्ध होने वाला जो ज्ञान है उसको जो बताता है वो प्रत्यक्ष है संबंध की सिद्धि से होता है संबंध अब ज्ञाता और जय का भी हो सकता है जय और मन का भी हो सकता है इंद्रिय और मन का भी हो सकता है संबंध होना चाहिए संबंध से सिद्ध होना चाहिए बस तो आंतरिक ईश्वर के होने से आत्मा के भी आंतरिक होने से वहाँ हो जाता है संबंध तो संबंध से सिद्ध होने वाला वो ज्ञान होने से प्रत्यक्ष में आ जाएगा कोई बात नहीं तो इस तरह से ईश्वर की सिद्धि होती है तो वहाँ पर किया भी है पर यहाँ यानी योग अभ्यास के प्रसंग में आज भी अभी अधिकतर जो योगी मिलेंगे ना आपको वो ईश्वर को नहीं छूते हैं कहीं से जितने भी योगाभ्यासी मिलेंगे वो सारे के सारे ईश्वर से रहित मिलेंगे सारे के सारे जो अभ्यास करते हैं वो केवल आत्मा का करते हैं बस पुरुष का मानते हैं बाहर से मानते हैं अलग से अभ्यास के लिए नहीं मानते हैं प्रार्थना करते हुए तत्व विशेष नहीं मानते हैं यानी जैसे आत्मा का प्रत्यक्ष मुझे हो जाए ना इस प्रकार का ईश्वर का प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता नहीं मानते वो सिद्धांत रूप जब भी आएगा ना तब ईश्वर को ही मानेंगे लेकिन जब क्रियात्मक रूप आएगा अभ्यास का जब प्रसंग आता है तो ईश्वर को छोड़ देते हैं अभ्यास केवल आत्मा का करते हैं हाँ तो इसीलिए यहाँ पर ये योगाभ्यास चूँकि योग दर्शन है ये क्रियात्मक चीज़ सिखाता है कि कैसे करनी है यानी समाधि कैसी होती है कैसे लगाना है उसका क्रियात्मक रूप बता रहा है तो ईश्वर भी प्रत्यक्ष करने का एक विषय है जैसे आत्मा ये प्रकृति प्रत्यक्ष करने का एक विषय है ऐसे ईश्वर भी एक विषय है उसका भी करना पड़ेगा या समाधि से उसका भी प्रत्यक्ष होता है तो नहीं।, नहीं बत वही प्रक्रिया एक ही है ना दोनों की अभी समाधि का ही कह रहा था ना ये तो एक तरह से अभी देखो समाधि में नहीं आ रहा है ईश्वर समाधि तो किसी और का लगाने कह रहा था इसने कहा वितक होता है विचार होता है आनंद होता है और अस्मिता होती है चार समाधिया होती है उसके बाद असंप्रजात जब आया तो नाम कहाँ लिया है अभी उसमें तो केवल संस्कार संस्कार है ईश्वर तो आया ही नहीं अभी तो समाधि का विषय एक तरह से नहीं हो रहा है ईश्वर तो समाधि नहीं तो जो समाधि लगाने वाला है वो क्या करेगा कहाँ से पकड़ेगा क्यों पकड़ेगा ईश्वर को इसीलिए वो आपका कहा कौन ईश्वर है यू वो योगी बोल रहा है कौन ईश्वर किसके लिए तुमने बता दिया तो उसको बता रहे हैं हाँ देखो होता है वो कैसा होता है क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपराष्ट पुरुषा विशेष ईश्वर ईश्वर कोई और नहीं होता है पुरुष ही होता है लेकिन पुरुष विशेष होता है उसे थोड़ा सा अलग होता है ईश्वर विशेष पुरुष होता है यानी पुरुष ही होता है हाँ जब ध्यान करेंगे कि ये ईश्वर है हाँ। तो अब कौन ईश्वर जो व्यापक है रोजर से आगे आगे अहमदाबाद से आगे आगे जो पूरे विश्व में है या नहीं है केवल मेरे पास नहीं है जो ऊपर से देख सुन जान रहा है हाँ। वो ईश्वर है हाँ ये कि है। दिक्ण दिक्ण हाँ तो पुरुष शब्द से अब क्या करना है यहाँ पर ये भी पुरुष है ये भी पुरुष है इसको देख कर कि कैसी बुद्धि होती है ऐसी बुद्धि ईश्वर के बारे में होनी चाहिए हाँ तो। यानी पुरुष कहने से स्वयं मैं ही हूँ पुरुष तो मैं पुरुष हूँ तो कैसा हूँ चेतन हूँ मैं तो ईश्वर और कैसा नहीं इधर उधर नहीं है ऐसे ही चेतन जैसे मैं चेतन हूं ऐसे ही चेतन ईश्वर है चेतना दोनों की समान है पौरुष पुरुष मन चेतन तत्व, चिति शक्ति जो पीछे आयानी ईश्वर कहते ही ये आना चाहिए चिति शक्ति ईश्वर कहते ही ये आना चाहिए चेतनवान जानवान जो है हम जैसे हम मैं जैसे आपके एक दूसरे को जैसे जानते हैं ये चेतन है जान लेता है हमको फट तो ऐसे ईश्वर का नाम लेते ही लगना चाहिए ही जान लेता है नहीं जो जानता है पर हमसे विशेष है वो है पुरुषी, पर थोड़ी विशेषता रखती है रखता है वो विशेषता क्या है ये चार चीज़ें इधर है क्लेश कर्म विपाक और आशय इनसे क्या होता है अपरामिष्ट अछूता होता है हम जो होते हैं इससे युक्त होते हैं बस पुरुष होते हुए क्लेश कर्म विपाक और आशय से युक्त होते हैं हम और ईश्वर इनसे रहित होता है तो हैं आ, दोनों चेतने हाँ ये भेद बता रहा है, हाँ, बता रहा है। नहीं, और कुछ नहीं है, है। सिंह हाथ पैर ऐसा नहीं कुछ है काला गोरा ऐसा ये कोई अंतर नहीं है उसमें अंतर केवल ये है तो ज्ञान का है बस कोई फर्क नहीं उसमें कोई भेद नहीं है दोनों एक जैसे ही है लेकिन जो ज्ञान की स्थिति है उसमें अंतर है बस हम में क्लेश है यानी हम अब पूरे संसार को या इस भवन को हर समय नित्य अनुभव कर रहे हैं ईश्वर को कभी नहीं लगेगा ऐसा ईश्वर को हर समय लगेगा यह अनित्य है अधिकतम हम घर को देख सकते हैं यहाँ तक अनित्यता लगती है और पृथ्वी को देखेंगे तो कुछ नहीं लगता है सूरज को देखेंगे और सूरज भी देख लिया तो ब्रह्मांड को जब लेंगे एक बुद्धि में तो ये अनित्य दिखेगा ही नहीं कहीं से लेकिन ईश्वर को कभी नहीं लगेगा ऐसा ये नित्य है भले कितना बड़ा है ये अनंत है ये लेकिन ईश्वर को कब नहीं लगेगा कि ये ऐसे ही होता है सदा उसको साफ साफ दिखेगा ये तो टुकड़े हो रहे हैं इसके ऊपर खचे उड़ रहे हैं हर समय उसको तो दिखेगा पुराना हो रहा है ये तो अब बुद्धि में भेद हो गया आप ये देखें जब नहीं पढ़ा था कि संसार अनित्य है तो तब कैसी स्थिति थी और अब ये देखा कि ये नहीं संसार अनित्य है ये पढ़ा नहीं था तो पूरी था ना कि नित्य है ये सब कुछ ऐसे ही होता है अब पढ़ लिया कि ये अनित्य है लेकिन ये ज्ञान यदि हो जाएगा कि ये अनित्य है संसार पूरा तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा कुछ भी नहीं पकड़ेंगे किसी के आश्रित नहीं रहेंगे इसी के साथ नहीं रहना चाहेंगे यहाँ एक क्षण भी नहीं रहने की इच्छा होगी भाग जाते हैं एकदम से अब ये अपवित्र है असुचि है हम शौचालय में कितनी देर बैठना चाहेंगे बैठ जाते हैं वो अलग बात है लेकिन किसी को कह के बैठना हो तो मैं यहाँ नहीं बैठूंगा मैं शौचालय में बैठूंगा भोजन करना होगा तो कह दिया अभी उद्घाटन नहीं हुआ है नया नया है ये पर भोजन कर लो यहीं पर शौचालय में तू तो कर लेंगे क्या कैसा लगेगा भले उद्घाटन नहीं हुआ है लेकिन उसमें तो नहीं कर सकते तो ऐसा ही सर को लगता है हर समय कचरा है ये पूरा ये बुद्धि में कितना अंतर होगा वो वही कह रहे क्लेश कर्म विपाक और आशय से अपरामिष्ट अछता जो पुरुष विशेष है वह ईश्वर है चलो इतने लगते हैं